परमहंसपरव्राजकोपनिषद तदिकारी न भेदति गृहस्थ प्राथनापूर्वकम सर्वूतेभ्यो मतस प्रवर्तोपाय सखाज्री वातघन शर्वे यप्त मंत्रेण प्रणवपूर्वक वैणव दंडम कटिशत्रम कौपीनम कमंडलम विवर्णमस्त्रेक पिगृह्य सदुरुपगम्य ना धुरो मुखा तत्व अशीति महावाक्यम प्रणवपूर्वक उपलब्ध्याथ दीर्कलाजिनम धत्वाथ जलवतरण मृध्वनमेक पीतज्यना चरण वेदा त्रवणपूर्वक प्रणवानुष्ठ ब्रह्म सम्यक संपन्न स्वाभिमतमात्म गोपय्वा नर्मोध्यात्मनिष्ठ कामक्रोधलोभू मद्माचर्यदंभतर्पाहकारा सूयासर्षाश मि ज्ञान वैराग्युक्त विस्तत्मुशुमान सर्वोपनर्ध दौच्य ब्रह्मचरिया परि सत्य रक्षित्रिियो बनेहवर्जिता शरीरसन्धारण चतुर्षुर्णेश वर्जिश्वपरद्रोही भैच बाढ़ो ब्रह्म यदि इस विधि का अधिकारी न हो दिसंबर वृत्ति न अपना सके दिगंबर वृत्ति न अपना सके तो दूसरी विधि कहते हैं वह गृहस्थ प्रार्थना पूर्वक समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करे कहे हे सखा तुम मेरे बल का रक्षण करो तुम वृत्ता सुर को मारने वाले इंद्र के बद्र हो मेरे लिए शांति प्रदायक हो मुझे पापों से मुक्त करो इस मंत्र का प्रणवपूर्वक उच्चारण करके श्रेष्ठ लक्षण युक्त दोषमुक्त बाँस के दंड कटी सूत्र कौपिन कमंडलू और एक गेरुआ वस्त्र को धारण करके सदगुरु के निकट जाकर उन्हें प्रणाम करें और उन गुरुदेव से पूर्वक तत्वमसी महावाक्य को प्राप्त करें त्रमण करें इसके उपरांत जीर्ण वलकल अथवा मृगचर्म धारण करके जल में उतरना ऊपर चढ़ना तथा एक ही घर की भिक्षा का परित्याग करके अर्थात कई घरों से थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेकर त्रिकाल अर्थात प्रातः मध्याह्न और सायं स्नान के नियम का आचरण करते हुए वेदांत दर्शन का श्रमण और प्रणव ओंकार का अनुष्ठान संपन्न करें ब्रह्म मार्ग में विस्तृत सम्यक ज्ञान प्राप्त करके अपने मत भावनाओं को आत्मा अर्थात मन में छिपाकर रखते हुए अपने को ममता रहित और अध्यात्मनिष्ठ बनाए काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दम्भ दर्प अहंकार असूया गर्व इच्छा द्वेष हर्ष अमर्ष नवत्व आदि का परित्याग करके ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर कंचन और कामनी से परांगमुख होकर शुद्ध मन से समस्त उपनिषदों की समालोचना करके ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा सत्य आदि की यत्नपूर्वक रक्षा करते हुए जितेंद्रीय बने बाह्याभ्यंतर से राग रहित होकर शरीर रक्षण के लिए चारों वर्णों में पतितों अर्थात अनुशासनों से गिरे हुओं को छोड़कर किसी वर्ण के सदाचारी गृहस्थों से भी उसी प्रकार निर्वयर होकर भिक्षा ग्रहण कर ले जैसे पशु बिना भेद भाव के आहार ग्रहण करता है ऐसा करने वाला सब में ब्रह्म भाव रखता है सर्व कालेश मधुक अश्नमेदो वृद्धि अकुवूता ब्रह्माहमस्वन् गुरु ग्रामवेद्य ध्रुवशीलोष्टौ माँ सेकी चरेन्वा देवाचरे जलालबुदिभवदा कटिचको वहुदको वंसो वरमहंसो व्रपूवकटिशूद्रम कौपीनम दंडम कमंडल सर्वसो विसृज्याथ जातूरश्चरेत ग्राम एककरात्री थेरात्र पत्तने पंचरात्रेपते सप्तरात्रमिकेतम सेविकारो नि उत्सृज्य प्रण प्राणसंधारणाव लाभालाभवृत्वा गोवृत्ता भैक्षरूद मंडलौर बाधक रथलवासो न पुनर्लाभारता शुभाष कर्मूल पर भूतलशयन क्षौकर्म पित मुक्तचातुर्माश्य वृतनियम शुक्लध्यान पाणोत्थ श्रीपुर परा मुखोनुन्मत् व्युन्मत्ता चरण्य व्यक्तिंगो व्यक्ता दिवक्तम नाम स्व रूपानो धन ब्रह्म प्रणवध्यान मगेना वही संसत्यागम कर स परमहंसपरिद्राजको भवती समस्त कालों में लाभ हानि को समान बांधता हुआ हाथ अर्थात कर पात्र में ही अल्प भिक्षा ग्रहण करे शरीर मोटा न करके कृष्णकाय होकर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव करते हुए आठ महीने तक गुरु के निमित्त अडिग होकर भिक्षाशील होकर एकाकी विचरण करे जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए तब कुटीचक अथवा बहुदक अथवा हंस अथवा परमहंस होकर मंत्र मंत्रपूर्वक कटिसूत्र कौपिन दंड और कमंडलों आदि सभी को जल में विसर्जित करके जात रूपधर असा अर्थात शिशुवत निर्लिप्त होकर वितरण करें वितरण के अंतराल में ग्राम में एक रात्रि तीर्थ में तीन रात्रि नगर में पांच रात्रि और क्षेत्र में सात रात्रि तक निवास करता हुआ वह अनिकेत घर रही स्थिर बुद्धि सेवी, अग्नि का सेवन न करने वाला निर्विकार नियम अनियम का परित्याग करने वाला लाभ और हानि को समान समझने वाला मात्र प्राण धारण के लिए गोवृत्ति से भिक्षा ग्रहण करने वाला हो जलस्थल जलाशय को ही द्वकमंडलू माने और अबाध बाधा रहित एकांत स्थान में ही रहे लाभ हानि के विचार में रत्न न हो सर्वत्र भूतल पर चयन करें छोर कर्म अर्थात हजामत का कार्य त्याग दे चा आदि व्रतों के से मुक्त रहे और मात्र शुक्ल ध्यान रहे। धन स्त्री और नगर से मुक्त रहे और ज्ञान संपन्न होने पर भी प्रत्यक्षता उन्मत्त की तरह है अपने लिंग और आचार को अव्यक्त रहने दे दिन और रात्रि को समान भाव से देखने के कारण वह सदैव अस्वप्न अर्थात जागृत अवस्था में ही रहे अस्तु जो निज स्वरूप के अनुसंधान और प्रणव के ध्यान में रत रहकर संन्यास पथ के द्वारा देह का परिज्याग करता है वह परम हंस प्रवराजक होता है भगवन् ब्रह्म प्रणव कैदृशी ब्रह्मा पृछति सहोवाच नारायण ब्रह्म प्रणव ठोड़शमारात्मक चतुष्टयोगो वस्था चतुषोचर गोचर जाग्रदस्था जागृदादी वतस्था स्वप्ना चोवस्था सुसुप्त सुप्तियादी चत्रोवस्था तुरी चसवस्थाती व्यक्जागृत अवस्था वि चाद्यम विश्व विश्व तैजसो विश्वराज विश्व व्यक्तिस्वनावस्थायां तैजस् चातुर्व्यं तैजस विश्व तैजस तैजस तैजस प्राग तैजसस्तुय सुप्तवस्थायाँ चतर्वध्यं विस्तैजाज प्राज प्रयीस्था तोरीये चातुर्वध्यम तुय विस्तुय तैजसतुरीय प्राज तुय तोये ते क्रमेण सो दसाऊा अकारे जागृद विश्वकारे जागृत सोम जाग्रत जागृत प्राजमाग्रतुज बिंदौ स्वन विश्व नादे कलाजाम स्वनतेजस कलायां स्वनपाज कलातीप्न तुय शात सुसुप्त विश्व शान्तु तैजस उन्म्यां सुसुप्त मनोहमनियाप्तिया विश्व मध्यमायाँ तोीय तैजस पश्यम तीय प्राज्यपराज तुय तोीय जागृ चुष्ट मकाराशं सप्न मा चतुषाश सतम चतुष्ट मकाराशं तुय धर्म धर्ममात्रंस अयम ब्रह्म प्रणव हंस तुरी जातीश तेनाली ब्रह्मा जी ने आदि पिता नारायण से आगे प्रश्न किया हे भगवन ब्रह्म प्रणम कैसा होता है आदि नारायण ने कहा ब्रह्म प्रणव षोडश मात्रात्मक होता है चारों अवस्थाओं में प्रत्येक की चार चार स्थितियों के सहयोग से इनकी संख्या सोलह हो जाती है जागृत अवस्था में जागृत आदि चारों जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय स्वप्न अवस्था में स्वप्न आदि चारो स्वप्न जागृत सुसुप्ति तुरय अवस्थाएं अवस्था में सुसुप्ति आदि चारो सुसुप्ति जागृत स्वप्न तुरीय अवस्थाएं तथा तुरीयावस्था में तुरीय आदि चारों तुरीय जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएँ रहती है व्यक्ति जागृत अवस्था में विश्व के चार स्वरूप होते हैं विश्व विश्व विश्व तेजस विश्व प्राग्ञ और विश्व तुरीय दस जी स्वप्नावस्था में तेजस के चार रूप होते हैं तेजस विश्व तेजस तेजस तेजस प्राग्ञ और तेजस तुरीय इस प्रकार सुषुभ्धी अवस्था में प्राज्ञ चार प्रकार के होते हैं प्राग्ञ विश्व प्राग्ञ तेजस प्राग्ञ प्राग्ञ और प्राग्ञ तुरीय तुरीयावस्था में तुरी के भी चार प्रकार होते हैं तुरीय विश्व तुरीय तेजस तुरीय तुरीय और तुरीय प्राग्ञ इस प्रकार यह ब्रह्म ब्रह्मणव थोड़ा रूढ़ रहता है अकार में जाग्रत विश्व उकार में जाग्रत तेजस और मकार में जाग्रत प्राग्ञ होता है अर्ध मात्रा में जाग्रत तुरीय बिंदु में स्वप्न विश्व नारद नाद में स्वप्न तेजस कला में स्वप्न प्राग्ञ और कलातीत में स्वप्न तुरीय होता है शांति में सुसुप्त विश्व शांति अतीत में सुसुप्त तेजस उन्मनी अवस्था में सुषुप्त प्राग्ञ और मनोनमणि अवस्था में सुषुप्त तुरी होता है तुरिया अर्थात बैखरी में तुरीय विश्व मध्यमा में तुरीय तेजस पश्चंती में तुरीय प्राग्ञ और परा में तुरीय तुरी होता है प्रणव ओम के जागृत अवस्था की चार मात्राएं अकार अंश की स्वप्नावस्था तो की चार मात्राएं उकार अंश की तो सुषुप्ती अवस्था की चार मात्राएं मकार अंश की और तूर्यावस्था की चार मात्राएं मात्राएँ मात्रा के अंश की है यही ब्रह्म प्रणव है यह ब्रह्म प्रणव ही परम हंस तूर्यातीत अवधूतों द्वारा उपास्य है इसी के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित होता है इसी से विदेह मुक्ति प्राप्त होती है